ज्ञानियों का अस्तित्व ही उनके योग के तरफ प्रेरित कर देता है ऐसा रहा है। ज्ञानी जरा संकल्प अमेरिका लंदन उसी समय वहाँ के लोगों के बिकार बना बाकी है भूखा मरी है और तो ज्ञानी नहीं करते अरे तरफी का कारक होता है, का है नियुक्ति भी, भी होती है अपना अपना बड़े हम तो होता का उनको बैठता हूँ तुम लोगों के संकल्प है तुम्हारा पुण्य है इधर से बुलवा रहा है हमारा कोई प्लाम नहीं है क्या बोलू या आवे ऐसा तुम्हारे लोग संकल्प पूरा हो जाता है अंदर से, हो हो हो में हो। से चालू अभी चले चले, चले। बहुमती तो हो जाएगी ऐसा होगा सामने कोई विषय पकड़ के नहीं चला जाता कुछ नहीं करोगा के लिए क्या करना है पकड़ने के लिए करना है छोड़ने के लिए क्या करना है मैं कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो टूट जाएगा कुछ भी नहीं करो ऐसा नहीं आएगा तो फिर उनको देखो बेचारा को देखो तो से जाएंगे देखना भी नहीं आए तो प्राणायाम करो प्राणायाम भी नहीं आया तो फिर कीर्तन करते करते नहीं आए तो यात्रा कर एकदम सब जाओगे यात्रा कर कर बिचारक को देखते बेचतेगा कुछ भी मत करो यानी बिचार कुछ भी मत करो होने दो कहीं भी विचार लगता है तो किसी गुरु का पल्ला नहीं पकड़ा मन से करेंगे तो कठिन हो जाता है। शान गुरु होता भी नहीं मन से कोई आदर्श मामले का मजे की बात है कि जिनमें देने के पास कुछ है नहीं उनको तो गुरु बनने का कोई शौक है जिनका गुरु होने का जिनके पास देने तो है हर दिन तक असर के हम पार हो सकते हैं, उनको गुरु बनने की कोई पढ़ी नहीं है, कुछ पढ़ी नहीं है संप्रदाय चलाने की पंथ चलाने की गुरु बनने की उनको पढ़ी ही नहीं विद्यार्थी है तो ज्ञानी नहीं कहीं ज्ञानी है तो विद्यार्थी नहीं कहीं दोनों है तो कंखा नहीं कहीं एक है तो लोग मिल नहीं रहने बेटे ज्ञानी है बीच में दीवार पत्ती है पर्ष्ण। किसी सबकेशन तुम्हारे संपर्क में आ जाओगे जा, तुम्हारी निंदा अनिवार्य है तुम्हारा विरोध अनिवार्य है जो लोग तुम्हें ले गए थे जो घर वाले तुम्हें बोलते जाओ तुम जा, जाने लग गए रंग गए वही लोग बोलते लोग बात लेते हैं माया से पार हो जाएगा जा, हामी हो जाएगा जा, मुनि मुनि जन्म करण स्वार्थ लाभ पार्थ ज्ञानी होता ज्ञानी मुनि नहीं होता दूर भी नहीं होता अर्थ नहीं होता, होता। ज्ञानी क्या होता है वो ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म होता होता आप उस ऊपर भी असर हो आप, होती है तो आप आपके मन में किसी को सीख रहे हैं वो चीज आप तो के ना, खबरें दे दं था परमंडल और कपड़े जैसे नदी किनारे जाकर क्या तो, तो तो था कि घूमने जाते नदी में वो जाते परमंडल रखते हैं बेटी रखते हैं सच्छा मच्छा उससे बांध लेंधले पहले निकल जाते शाम को नदी से गुजरने वाला लोग पड़ा है तो उठाए परमंडल बगल में करमंडल जरा पहला करमंडल से आज का जमाने भी नहीं छोड़े वो दो सौ रुपये करमंडल खत्म गया फिर तो कदम आप फिर गया छोड़ के फिर गया तो आराम से दो तो चार दिन के बाद वहाँ से गुजरात बैठा है संत बैठा पर मंडल पड़ा पहले बाकी समारून उपाधि की चीज के तो वाइब्रेशन होते तो संतों, भी संतों के हाथ के प्रसाद खाते ना तो अपने को भी उस समय संतों के नदी पेहते हैं संतों के हाथ के प्रसाद खाते तो अपने को भी लगता है कुछ नहीं ये भी कुछ नहीं वेरी कुछ नहीं वेरी कुछ नहीं फिर मूर्खों का हाथ का ज्यादा खा लेते ऐसा अनुभव है की नहीं थीका थीका है परमात्मा ही सार दिखता है कहीं है, नारद आप, की पूछा नारद के कि तुम इतने महान कैसे बने मुझे भी तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ती है मैं भारत पुरुष हूँ अवतार लेकर आया महाभारत मेरी प्रसिद्ध हो गई मैंने सात लोगों का लाखों लोगों का मार्गदर्शन मैंने चार वेदों से संस्लेश किया ब्रह्म की रचना की कुछ समीक्ष पट रही है नारद ने कहा भागवत बागवत की रचना तो हृदय में पटरी मेरी भी चर्चा हो गई नारद जब गुजरे तो आर्य के साथ के की पूजा बूढ़े वे ने पूजा की और जैसे पैसे ने थे अपने जगह पे वो काफी थे जन्म से ही जंगल में चले गए मतगंडा के उगह से जन्मे से था ऋषि के पुत्र पूजा गया नाराजी ने कहा कि मैं कैसे महान बना यदि पूछते तो बताता हूँ कि अगले जन्म में मैं ब्राह्मण था जनता था मेरी माँ ब्राह्मणी थी बचपन में मर साथ माँ के साथ चला जा के तो पास जा तो जाता में को था। के में में में के हाँ तो साथ में पेट बैठता संतों के नगे मैं भी बैठता मैं बालक होने के नाते संत को प्रणाम करता अच्छा लगता अपने हाथ से उठा करी प्रसादी मेरे को लेते वो तो प्रसाद खाते मेरे पास नाते फिर मेरे को कथा में रुचि होने, होने, तो बार बार होने लगी फिर तो तो ध्यान जे में रुचि होने लगी इसी बात मुझे सिर्फ प्रकाश के दर्शन चौथी बार बात परमात्मा के लिए तड़प हो पांचवी बात मेरी आबादी गति होने लगी मेरा ब्रह्मचोर करता हो क्यूँकी केंद्र में होता कभी पता मैं सोचता हूँ कई बार लोगों के सामने सपने आ गए और पसंद होता है सबसे नहीं होता अब तो मैं खाने में कम नहीं रखता हूँ खाने की चीज मेरे पास कमी नहीं है खाने का तो पहले था। तो संयम से खाता था जो बनाते हो जैसा बनाते चला हुआ भी खा लेता चला हुआ खाने तो नहीं चाहिए लेकिन उनको कभी कभी शौक होता है किसी को बना चाहता तो बैठ खा ले फिर हमारे पास ऐसा अपना नहीं आया कि पति के साथ बात कर रहे हैं त्यौहार कर रहे हैं आयुन कर तो आ जाता कभी कभी लेकिन कुछ प्रकार का रुचि पैदा होती है, हूँ जब देखता हूँ उनसे हो तो, तो जाएगा ना मन जाता है कभी ये कभी तो जान घुस के भी ऐसा ही करता जैसे मैं जानता हूँ शरीर के नियम के तो के बाद बाद खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए तरह से जाना था और नहीं भी खाता अब कल आपको बताऊं कि कोई जो तो तो गया था हलवा वो तो बनता है बहुत गलिस्ट था कुत्ते पड़े हुए इलाची पड़ी हुई और चाय पर पड़ा कितना गर्म और जहन घुस के कल वो दो गोटी खाई जहान घुज मेरे को तो मिठा क्रिएशन कर दिया थाली होता तो होता है? जब खाली तो उसका भी नहीं होता नारायण सिंह मम्मी तो वहाँ रहती है बैरस वाला थे भावन गए और कई महीने का वर्ष हो जाते अब चली बात है बैठ जा भी लगेगा चली बात सुनो जाती होगी गाड़ी तुम्हारी ये बात होती थी चैतन्य महाप्रभु से, कि तो जो लोग पत्ते खाते हैं घास खूस खाते हैं ऐसे ऋषियों को भी बिचार आए और पतन हो गया आप तो सुबह माल भोग दो जी का प्रसाद रात को भी प्रसाद दूध मखन भलाई खाते ठाकुर जी का भोग भोग करते आपकी क्या हालत हो होगा कलर खादे जो मार पाई तो गिर खाधे क्या होंगे पत्ते खाने वाले का तो ये हाल बड़े बड़े ऋषियों का पतन तो तुम माल मलेगा खाते तुम्हारा क्या बहरांग ने कोई जवाब नहीं दिया दूसरी बार उस ने कि भेजा बैरांग कोई जवाब नहीं सत्संग करते थे का आगे बोलते थे चैतन मा प्रभु घूमते गामते जिसे बैठते थी तो संत की नजर पड़ी के स्वयं आया आदमी को भेजा तो महापुरुष आदमी गया चालू सत्संग हो रहा है सत्संग के आगे हम कोई तो विशेष व्यक्ति नहीं चर्चा है वहाँ व्यक्ति बाधित अच्छा हम अपनी जगह पे जो भी है सत्संग हम दासानुदा दूसरा भगत को भेजा फिर भी नहीं उसको सत्संग पूरा हुआ तो संत स्वयं गए कैसे नहीं कता संत थे अच्छी उन्होंने कहा कि चेतन महाप्रभु मैंने आपको दो चिट्ठिया भेजी थी और मुझे शंका थी कि जो लोग पत्ते खाते थे रूखा सूखा खाते थे उनको भी में नहीं छोड़ा उस समझौर मक्खन मिश्री ठाकुर जी का बाल भोग दोपहर का भोजन दात को खीर रबड़ी हमारा क्या हाल है? मात्र महाप्रभु ने हाथ जो हम बहुत तो हाल हैं। अब हम नहीं है तो वही वो मैं विनती करूँगा बकरा जो है न सूखे पत्ते खाता है हरी घास खाता है अति सात्विक है।, है और बहुत कामी होता है दिन में 40 बकरियों को बच्चा दे सकता है 40 बार टैक्स में सफल हो सकता है टैक्स तो शायद ज्यादा बार कर सकता होगा 40 बार वो सफल हो सकता है 40 बच्चों को एक ही दिन में जन्म गर्भदान कर सकता है और कबूतर द्वार खाता है और बड़ा कामी होता है और शेर का मांस भक्षण होता है जीवन में एक बार सब